कृष्णा कृष्णा। नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी 90.4 फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है जब विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग किसी मेहमान को सुनते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं राखी जी जो बहुत ही अच्छे मल्टी टैलेंट लेडी है जो सहज योग के बारे में भी जानकारी रखते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में भी जानकारी रखते हैं और इन सब के साथ में संगीत के साथ उनका काफ़ी लगाव है इसीलिए वो अपनी बेटी को संगीत की तालीम दे रही है और साथ ही साथ एक अच्छी गृहणी होने के नाते अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से संभालते हुए तो आइए आज के इस शो में हम लोग सुनेंगे राखी जी को आप सभी की तरफ से राखी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में रमेश जी ओके राखी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं वो भी आपकी आवाज से रूबरू पहली बार हो रहा है मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताइए मेरा नाम राखी है आप सबसे मैं इस मधुबन कार्यक्रम में आप सबसे रूबरू हो रही हूँ मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है और चाहूंगी कि जो ज्ञान हासिल किया है उसे आप सब में जरूर जरूर बांटू मेरा नाम राखी राम प्रसाद रामदड़ है और मेरी उम्र पैतालीस साल है और पुणे चिंचवड़ में हम लोग रहते हैं चिंचवड़ पुणे में काफी मींस एक्चुअली पहली बात तो ये है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा बोलने को कहा जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि तो कई, कई चीजें की हैं तो ऐसे लगता है कि क्या बताऊ और बेसिकली ये कैसे लगता है कि क्या हम लोग अपने ही बारे में क्यों बोल रहे हैं तो एक थोड़ा लगता है हमेशा फिर भी जब आए हैं यहाँ कार्यक्रम में तो मैं जरूर चाहूंगी कुछ ना कुछ बात के साथ में तो Uh, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगी मेरे जन्म से 17 सितंबर जो कि मोदी जी की डेट है उसी दिन का मेरा जन्मदिन भी है तो 17 सितंबर 1972 का बर्थ है और पेरेंट्स uh, मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं श्री हरेश्वर जी सारड़ा नासिक और मदर मेरी बीए ए एजुकेटेड है मिठीबाई कॉलेज मुंबई से शी इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड और मल्टीपैसेड पर्सनैलिटी तो इस टाइप से एक बहुत ही हेल्दी बैकग्राउंड में एक बहुत ही एजुकेटेड और साउंड बैकग्राउंड में मेरी परवरिश हुई जहाँ पे हर चीज़ जो मेरे टैलेंट के लिए थी पापा ने अवेलेबल करके दी थी तो कभी हर मीन्स स्कूल में भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल उस समय रंगूभाई जुन्नर ए जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की नासिक में और स्कूलिंग के बाद में मैंने ट्वेल्थ साइंस पढ़ी बाद में बीएससी किया जिसमें 85 फाइव परसेंट मिल यूनिवर्सिटी में सेकंड आई बीएड किया उसमें भी डिस्टिंक्शन आया फिर उसके बाद में बीएससी बीएड होने के बाद में मुझे जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी तो एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे जुअलॉजी के तो उस प्रोजेक्ट पे मेरे बैठे बैठे एक दिन ख्याल में आया कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशेष रुचि लगती है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा आपके लिए तो कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं तो उस समय मैंने सोचा कि वाकई में है कि कुछ कर जा कर सकते हैं तो इस फील्ड में करेंगे तो उसके चलते मैंने एक यूनिक सा प्रोजेक्ट डिजाइन किया था जो था फिंगरप्रिंट्स पे जो हमारे इंसानों की जो उंगलियां होती है उसके ऊपर जो प्रिंट्स आते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि नॉट अ सिंगल प्रिंट मैचेस विथ एनी पर्सन एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड हर अपनी अद, हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी उसकी अपनी फिंगरप्रिंट होती है इसलिए आपने नाड़ी ग्रंथ में अगर कभी आप किसी नाड़ी पट्टी रीडर के पास भी पहुंच जाओ तो वो सिर्फ आपकी थम्रिंट से ही सब बता सकता है तो आपकी क्योंकि ये वर्ल्ड में किसी के और के हो ही नहीं सकती तो नहीं। मुझे वो चीज में बड़ी रुचि थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई चीज किसी से मैच हो रिपीट हो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी कोई चीज हटके हो जो दुनिया से कभी मैं, मैं किसी के फुटस्टेप्स फॉलो नहीं करूँ कोई मेरे फुटस्टेप्स फॉलो मुझे मुझे बड़ी चाहत थी बचपन से, तो वो मुझे अच्छा लगा। अब हम प्रिंट लेने पहुंचे सीबीआई में तो ये सीबीआई का किस्सा बड़ा जोरदार हुआ मेरे साथ उस समय पे मैंने देखा कि कुछ दस पंद्रह लोग वो सीबीआई के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे मेरे से कुछ दो चार साल बड़े होंगे या कोई मेरे एज का भी होगा मैं मेरी सहेली को साथ ले गई थी तो मैंने सोचा भाई चलो अब उन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया अब मैंने सोचा कि मुझे शायद फिंगरप्रिंट में रिसर्च करने के लिए इनका पहले कुछ भरना पड़ पड़ेगा क्योंकि उस समय इतना पता तो था नहीं कि क्या था क्या नहीं और उस समय हमारे उस जमाने में नाइन्टीज में खाली किताबें हुआ करती थी लाइब्रेरी में और कोई चीज का एक्सेस नहीं था हम लोगों तो उसके चलते हमारे सर ने बोला कि आपको अगर फिंगरप्रिंट्स पे रिसर्च करनी है तो आपको सीबीआई के अलावा और कोई जगह नहीं है उन्होंने सीबीआई के ऑफिस का पता भी मुझे ढूंढने को बोला मैंने वो किया वहां गई और देखा तो बोला भाई इतने लोग बैठे हुए हैं तो मैंने बोला ठीक है भाई अपन भी बैठ जाओ मेरे साथ में मेरी सहेली थी जो जयश्री करके उसको बोला जया अपन दोनों इधर बैठ जाते भाई जब अपने को बुलाएंगे चले जाएंगे अंदर वो वाली ये फॉर्म आप भर दो मैंने फॉर्म भी भर दिया हम दोनों ने अब फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने उनके एक अफसर के सामने हमको बिठा दिया वहां पे सारे कपड़े प्लेन कपड़ों में बैठते हैं लोग तो आप पता नहीं कर पाओगे कि ऑफिसर है कि कौन है करके आपको लगेगा कि भाई कोई तो आदमी है ऐसा है वहां पे इतनी सिंपल होती है चीज और उस जमाने में कैसे एक अपने सिंपल लकड़े वाले टेबल हुआ करते थे और ऐसे पुराने जमाने के नहीं घर होते हैं बस वैसे ही हुआ बस... करता था कुछ स्पेशल कुछ नहीं था नहीं। तो बस बैठ गए तो उन्होंने वाला फॉर्म भर दिया वो जब ऑफिसर के सामने जाके बैठे तो बोला ये केसेस में आपको देता हूं इसमें आपको कल्प्रिट को ढूंढना है अब मेरे मन में विचार आया कि अगर इसकी लाइब्रेरी की बुक्स लेनी है तो शायद इसका भी प्रना पड़ता होगा क्योंकि उस समय ये समझ तो थी नहीं और बहुत ही इनोसेंस था अंदर तो बोला भाई हो सकता है शायद इसका ढूंढ देते तो मैंने बोला ठीक है लाइए सब कोशिश करते पहले मैंने बोला मेरी सहेली को पूछ लू मेरी आदत है भाई पहले दूसरे को कर लेते ताकि उसको भी एक लगे कि हाँ बाबा मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंस है तो वो दिया तो उसने उनको बोला जाके बाहर बैठ जाओ मुझे उन्होंने एक केस दी और उन्होंने मुझे टाइमर दिया था थर्टी सेकंड सेकंड पे मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि ये कल्प्रिट है वो बंदा जो मेरे सामने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बैठा था hmm. वो सीट से खड़ा हो गया hmm. वो बोला आपने इतने जल्दी कैसे बता दिया मैंने वाला सर आप अच्छे से ऑब्जर्व करूं जो फोटोग्राफ्स आपने मुझे बताए इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये आदमी ने हर जगह पे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है इसका मतलब किलर लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए और लेफ्ट हैंडेड में ये मुझे जो फिंगरप्रिंट है या ये जो चीज है ये मुझे ज्यादा अप्रोचेबल लगती है इसलिए मेरे हिसाब से किलर लेफ्ट हैंडेड है और यही आंसर होना चाहिए उन्होंने बोला कि हमें हमारा अगला फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिल गया <laughs> अब मेरे तो दिमाग में काम ही नहीं आवे समझ में नहीं आए भाई तू क्या बोल रही जा रहा मैं सोच रही हूँ कि अभी इसका काम होएगा। अभी ये किसी कोई अच्छा भारी कपड़े पहने हुए बंदे के पास ले जाएगा पुलिस वोलिस की यूनिफॉर्म होगी कड़क किस्त्री की फिर उससे बात करेंगे मैंने तो ऐसी पिक्चर माइंड में बनाई थी <laughs> जब बात हुई तो पता चला वो खुद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सामने बैठा था हम्म हम्म तो मैंने वाला मिस्टर जोशी करके थे। हम्म जोशी। तो और साथ में उनके दो असिस्टेंट थे एक मिस्टर कोपर और एक मिस्टर नेहरे तो मैंने बोला भाई होगा मैंने उन्होंने इंट्रोडक्शन सबके साथ करके किया बोले तो कल से काम में आ जाना अरे <laughs> मेरे पापा चार्टर्ड है। अच्छा, में किसे के काम करना या चलो बाहर जाके मैंने बोला सर हम बाहर बैठे <laughs> आप हमको बाद में किताबें दे देना तब <laughs> तक भी देखिए इन सेंस कितना बंदे में होता है ठीक <laughs> है बोले आप बैठ जाओ बाहर में उनके भी ध्यान में इनको कुछ तो गड़बड़ हो गया समझ में नहीं आया करके फिर बाहर आने के बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों आए थे और आपको चूज किया गया है। आपका ब्रेन ब्रेन टेस्ट टेस्ट हुआ और वो टेस्ट में आप अकेले हो जो पास हुए ये सारे फेल हो गए तो मैंने बोला पर सर मेरे, मेरा तो पॉइंट ऑफ रिसर्च है तो बोले एक काम करो बोले शौकिया तौर पे हमारे साथ काम करना शुरू करो तो ही हम आपको किताबें देंगे <laughs> मैंने बोला भाई इसने तो मुझे ऐसा कुछ पकड़ रखा है मेरे तो समझ में नहीं आए अच्छा यहाँ पे मेरा टीवाई का पढ़ाई था और मेरे सर पे कंटिन्यूस टंगती हुई तलवार थी क्योंकि मुझे तो किसी भी कीमत पे एमएससी करके पी एच डी करना था hmm. मेरे दिमाग में वो पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग बैठा हुआ था <laughs> मैंने बोला क्या करना क्या नहीं मैंने बोला भाई यहाँ भी कूदो तो भी प्रॉब्लम यहाँ भी कूदो तो भी प्रॉब्लम मैंने आखिर में उनको बोला सर जब आपके पास इम्पॉर्टेंट कुछ होगा तो आप मुझे जरूर बताना क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से और मैं दिन के 18 घंटे काम करती पढ़ाई करती थी और वो पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता था कभी कभी मैं अपना खाना मम्मी बोल देती थी भाई राखी तेरा खाना रख दिया है टेबल पे तू तो खाना खा ले हाँ मैं बोल देती हाँ हाँ आप रख दो और थोड़ी देर के बाद में मैं, मैं भूल भी जाती थी कि मेरे लिए किसी ने कोई खाना छोड़ा है अच्छा <laughs> पूरी पढ़ाई हो जाती थी पूरा हो जाता था वो तो कोर्स जितना मैंने उस दिन के लिए रखा था टारगेट फिर मुझे ऐसा लगता था भूख लगी है क्या यार <laughs> फिर खड़ा होके देखती हूँ तो मैं सुबह छह बजे बैठी थी और शाम के सुबह सात बजे तो भूख तो लगेगी ना <laughs> तो ये जो डिवोशन था ये डिवोशन मुझे मीन्स कई चीजों में अचीव करने के लिए इस डिवोशन ने बहुत हेल्प किया है थैंक इट इज ऑल द गॉड्स विश और उस तरह से मेरा काम थोड़ा थोड़ा सीबीआई में चालू हुआ उसके बाद में कुछ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स मैंने फिंगरप्रिंट्स पे लिखे कुछ रिडल्स भी खिलाए बच्चों को और इस तरह से ग्रेजुएशन तक का मेरा जो पीरियड था वो बहुत अच्छा गया और इतना सब करने के बावजूद भी एट्टी लेके यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक पर फिर भी इतना सा बनाया था क्योंकि चाहती थी भाई फर्स्ट रैंक आना चाहिए। बोले तुझे कुछ भी करूँ तो फिर भी सेकंड इसलिए दुख मनाएगी। ओके <laughs> राखी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई अपने बचपन की और अपने स्कूल लाइफ की कॉलेज लाइफ की बातें आपने शेयर किया बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने सुनाई अपने बारे में आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा जैसे कि पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड की डिग्री भी हासिल की इसका क्या स्टोरी है बताइए हमारे तो बिल्डिंग में एक प्रिंसिपल रहते थे कॉलेज के उन्होंने पापा को ऐसे ही मॉर्निंग में देख लिया अरे भाई शारदा जी क्या कर रहे हो बोले तो कुछ नहीं भाई काम पे जा रहा हूँ क्या करूंगा तो बोले राखी कहा बोले वो तो अपने ननिहाल गई हुई है भाई छुट्टिया मिली है उसको इतने ग्रेजुएशन की की पढ़ाई थी वो तो रिलैक्स होने बाहर गई हुई है बोले बोले उसको कल बुला तो, तो अच्छा ताज था होटल में डिनर का पार्टी था उतने मेरे पापा का फोन आया राखी पैकअप बोला पैक हाँ बोले कल यहाँ आ जाओ बोले आपका बोले प्रिंसिपल अंकल ने फॉर्म भर दिया मैंने बोला किस चीज के लिए पापा मुझे कुछ तो बताया होता पूछा होता तो बोले नहीं आपने बीएड करनी आगे मैंने वाला मेरा एमएससी का क्या होगा ये बोले आप बीएड कर लो उन्होंने फॉर्म भी भर लिया और मुझे बगैर पीछे पूछा आपकी फीस भी भर तो मैंने वाला भाई ये समे अब वहां गई बीएड में तो मेरा ऐसे खुला खुला सिलेक्शन हो गया क्योंकि एट्टी तो का कैंडिडेट बहुत कम थे वहां पे तो बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन करने में मुझे बड़ा मजा आया था उसके बाद में एडुकेशन करने में बड़ा मजा आया कि जो बी का जो पैच था मेरा उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो एक छोटे बच्चों की सेंटीमेंट क्या होती है कि वो में बच्चे क्या महसूस करते हैं किस तकलीफ से गुजरते हैं वो सब बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ये जो ग्रुप था और ये ग्रुप मुझसे इस टाइप से अटैच हो गया एडोलेस वाला कि आप बिलीव नहीं कर सकते मींस ऐसे हो गया कि उनके लिए मैं बिल्कुल एक ऐसी शक्ति हूं जो उनके हर चीज फुलफिल कर सकती <laughs> और उसमें भी मेरा मजा आया मैंने इंग्लिश और साइंस ऐसे मेथड्स डाले थे बैचलर ऑफ एडुकेशन के लिए और इवन बैचलर्स डिग्री में भी मैंने मेरा अपना जो ये था स्पेशन वो बॉटनी में डाला था मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बॉटनी से उठा के जुओलॉजी में डाला अच्छा। क्योंकि वो चाहते थे कि आपके जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए ये मुश्किल लाइन ही थी क्योंकि कल आप बायो केमिस्ट्री में कुछ कर जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात मुझे तो देखिए हर एक मैंने जो भी स्लॉट चुना है उसमें मुझे ऐसा बड़ा मजेदार एक एक किस्सा देखने में आया फिर उसके बाद में बैचलर ऑफ एडुकेशन में गई वहाँ पे मैंने इंग्लिश साइंस मैथर्ड डाले थे क्योंकि इंग्लिश मेरी कमांडिंग थी और साइंस में रियलिटी ओरिएंटेड में बड़ा मजा किया था मैंने तो मैंने वाला नहीं अपन ये दोनों सब्जेक्ट बहुत दिल खोल के अब जब मेरा अपना इंट्रो हुआ, मेरे ने मुझे उठा के मैथ साइंस में मुझे सीधा बोला अगर आपके जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मैथ नहीं पढ़ाएगा तो क्या ये लोगों के जैसे लोग मैथ्स पढ़ाएंगे मैंने बोला सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो मैं मैथ मेथड में ज्यादा मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकती हूँ तो बोले मैंने जो सोचा है वो आपके लिए सही ही सोचा है hmm. तो वहां पे भी ऐसा हुआ एडुकेशन भी हो गया फिर बीएड किया बीएड करते ही तुरंत मैंने बीएड का मेरा डिग्री आया आपका जून महीने में hmm. 95 hmm. और जुलाई में आई गॉट अंटेवियर्स जो अभी क्राइन इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है hmm. तो उधर में सेंट फ्रांसिस करके उनको बोल दे पूरा नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलोनी में तो वहां पे मैंने 95 में जॉब करना शुरू किया फिर दिसंबर 96 में मेरी शादी हुई तो 97 का मेरा थोड़ा पीरियड मीन्स नया सारा कोप अप करना ये वो सारे टर्म्स कंडीशंस को मैच करके हैं और फिर वापिस 98 एट में आई गॉट सिलेक्टेड इन टाटा मोटर्स स्कूल निकेतन इन पिमरी तो वहां पे मैंने एक साल काम किया तो मुझे उस समय 99 में विमान नगर में मिला एयरफोर्स में जॉब मिला तो वहां पे मैंने कुछ मैंने किए पर वहां पे मैं बहुत बीमार हो गई अच्छा। तो और मेरे हस्बैंड को भी टाटा मोटर्स में जॉब थी पर वो चिंचौड़ में लोकेटेड थे तो उनको भी चिंचवट टू विमान नगर मुझे भी चिंचवट टू विमाननगर ऐसा अप डाउन बहुत दिक्कतें आने लग गई hmm. और मैं बीमार इतनी पड़ गई कि डॉक्टर ने बोला की वी होप दैट यू लिव द जॉब दैट विल जॉब छोड़ा फिर चिंचवड़ में आए आई स्टार्टेड माई प्राइवेट क्लासेस उसके बाद में 2001 में मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था कि ईशा ने हमारे लाइफ में कदम रखा ईशा के आने के बाद में आप समझिए मेरा पूरा लाइफ टर्न हो गया एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया था एक अलग ही खुशी आ गई थी घर के अंदर और उस पीरियड में जब मैंने पढ़ाई कर रही थी उस पीरियड में आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग एक करते दो तीन करते तीन हॉबीज करते मैंने ऐसे नहीं किया क्लासिकल सिंगिंग किया आठ टाइप के पेंटिंग्स मैंने सीखी hmm. कितने तो भी टाइप की डॉल्स बनाई हर टाइप का जो मार्केट में आए इतने बड़े बड़े पॉट्स बनाए फिर इतने मैसिव पेंटिंग्स भी क्रिएट की थी उस टाइम पे की देर मीन्स ब्यूटिफुल सिंपली ब्यूटिफुल यू कैन से तो ऐसे क्योंकि तो मेरे लाइफ में एक इच्छा थी मेरी कि मैं हर चीज को सीखूं टेलरिंग सीखा मेहंदी का क्लासेस में लिए हॉबीज में बहुत सारी चीजें मैंने सीखती ही गई क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि लास्ट बर्थ में मुझे किसी ने धक्का मार के निकाल दिया था चंद्रगुप्त मौर्य की तरह <laughs> कि भाई तु हीन कुल का है मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं <laughs> और इस जन्म में मैंने आप बिलीव नहीं करोगे रमेश जी ऐसी <laughs> कोई स्लौटी नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं सीखी एक्सेप्ट डांस करना बाकी <laughs> <laughs> <laughs> आप बोलो गायन आप बोल दो आप पाक कला आप बोल दो यू नेम अल यू नेम अंगू इट आप कोई भी चीज पे मेरे साथ चर्चा -चर कर लो मैं कर सकती हूँ क्योंकि उतनी और पब्लिक स्पीकिंग speak, में मुझे आउटस्टैंडिंग स्कोर मिला द ग्रेट वॉट आई गो ग विच इज मैं प्रिंसिपल बोली इट्स अ वेरी रेयर ग्रेड राखीबडी क्यूकी पब्लिक स्पीकिंग में वो बंदा सामने खड़े होते ही सोचता है <laughs> और तुम हो के हम, हम सोच रहे कितनी टॉपिक दे हर चीज पे बोल सक रही हो mm -hmm. आप कॉन्टेम्पररी ले लीजिए आपका एक स्टेम्पोर ले लीजिए कोई भी टॉपिक आप ले लेंगे तो देखना और एक अलग लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो गई थी उस टाइम पे कि किसी को बगैर हर्ट किए लाइफ को किस तरह से चलाना है एंड दैट वाज रियली टू गुड मीन जो मुझे अपने आप में वो सेटिस्फेक्शन था वो मेरा पीरियड था नाइनटीन नाइन तक का इतने सब बच्चों का आप बिलीव नहीं करोगे कोई भी क्लास टीचर होती है उसका एक, एक ही डिसिप्लिन होता है तो वो जाएगी रिसेस में बच्चे खाना खाएंगे टिफिन खाएंगे उसके बाद में हाथ वगैरह धोएंगे थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे और अपने जगह पे बैठ जाएंगे अभी आपको मैं बताती हूँ भी मैं थी तो मैंने क्या नया किया था मैं कभी किसी पे चिल्लाई नहीं, मैंने कभी किसी को बैड वर्ड यूज़ नहीं किया, कभी किसी के बच्चे को मारा नहीं पर एक चीज़ मेरी थी कि मैं जाके खड़ी हुई तो पूरी क्लास शांत हो जाए hmm. और मेरे क्लास में सेवेंटी एट स्टूडेंट ऑन रोल थे और पूरे 78 बच्चे एक साथ राउंड बना के टिफिन खाते थे वो होने के बाद में अपना टिफिन रख के नीचे गिरा हुआ भर के हाथ धो के ग्राउंड पे जाते थे और पूरी ग्राउंड को साफ करवाती थी भले वो आपका काम हो या ना हो फिर भी मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने आज अगर कोई मेरा स्टूडेंट सुन रहा होगा तो उसको जरूर वो दिन याद आएंगे कि यस We have done it. उसमें कोई डॉक्टर्स है जो मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है ओके राखी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं और अपने ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग लाइफ की जो स्टोरी है स्टूडेंट के साथ की जो खास अनुभव है वो भी आपने सजा के हमारे साथ आशा करता हूँ आपके विद्यार्थी भी, भी सुन रहे हैं तो उन्हें भी सारी जो बातें हैं उनके बचपन की याद आ रही होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो राखी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका पसंदीदा गाना कौन सा है उसकी दो लाइनें जरूर गुनगुना दीजिए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 रने मन कुल गे हरने ऐसा तहारे ऐसा कहा उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जुआ आधा जवारे आधा जवारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत का आपने आनंद उठाया है जिसे राखी जी ने भी गुनगुनाया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे राखी जी ने अपने स्कूल लाइफ की बातें एजुकेशन और करियर के बारे में बताया और उसके बाद उनके हॉबीज के बारे में भी हमने सुना तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा राखी जी आपसे फिर से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे पूरे फैमिली में किसी न किसी व्यक्ति से हमारी एक पर्सनल जो है आकर्षण रहता है एक टचिंग रहता है और उन्हें हम बहुत प्यार करते हैं तो आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और क्यों प्यार करते हैं मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूं मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री हरेश्वर जी सारा जो बचपन से ही मेरे रोल मॉडल रहे मैं उनको देखते देखते ही बड़ी हुई थी उनमें जो क्वालिटीज थी हर चीज को सादगी से लेना हर बंदे को पेशेंटली सुनना मैं तो एक्साइट हो जाया करती थी पापाप कितना धीमे हो जाते हो तो बोलते बेटा मैं धीमे नहीं हूँ आई लव टू लिसन टू इच एन एवरी पर्सन तो वो चीज मैं बड़ा ध्यान से देखती थी कि किस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। अभी हमारे यहाँ कई लोग गाँव से भी आते थे और उस समय भी कई लोग मर्सडीज से भी आते थे तो वो दोनों को कितनी सफाई से हैंडल करते थे हर बंदे को यदि कोई प्रॉब्लम था तो उस समय सीए बहुत कम थे और वो भी उनके यूनिवर्सिटी में सेकेंड आए हुए थे तो वो जो था उनमें मैं हमेशा चाहती थी कि ये मेरे जीवन के रोल मॉडल है मुझे भी इन्हीं के जैसे बनना है हाई प्रोफेशनल अटैलेंटेड अ वेरी कूल पर्सन इसलिए मैं उनको कई बार बोलती थी मैं पापा जो दिन भर में बोलती हूँ ना आप शायद साल भर में बोलते हो तो क्योंकि टीचिंग लाइन है आप पता है वहां पे कितना बोलना पड़ता है तो उनको वो देख के बड़ा मीस वो सबसे ज्यादा अगर प्रभाव मेरे जिंदगी में था तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा मीन्स उनको मैंने अगर माना है तो ईश्वर का स्वरूप ही माना और मुझे पता है उनके मुंह से निकली हुई बात कभी नहीं गलत हो सकती थी वेरी वेरी वेरी स्पोकन इन लिस्ट तो ये माई डैड इज माई रोल मॉडल और यदि आप पूछो कि आपने हर एज में आदमी एक आइडियल को चुनता है तो मेरा आइडियल था स्वामी विवेकानंद उनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी उनके प्रिंसिपल्स मैंने कई कई जगह पे अपने लाइफ में उतारे थे और उनको बहुत ज्यादा पढ़ा था तो मुझे बहुत मीन्स उनके इतनी चीजें मेरे दिल पे असर करती गई और एक पता चलता गया कि मुझे किस और चलना है तो जो ये इतनी चीजें हासिल हुई या फिर सीखी या फिर बनी लाइफ में तो उसके बहुत से ज्यादा विवेकानंद जी को भी क्रेडिट मैं दूंगी क्योंकि तो उन्होंने बहुत उस समय पे कई क्वेश्चंस बहुत इजीली मेरे हल कर दिए थे कि जिसका आंसर बहुत कम लोगों के पास रहता था पर उनकी किताबें उनका जो लिखावट जो भी थी जो हम लोग स्कूल लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी से बोरों करके पढ़ा करते थे तो वो काफी असरदार रही फिर उसके बाद में मेरे मैरिज के बाद में ईशा आई उसके बाद में और एक बेबी भी मुझे इमिजिएटली हो गई सन 2003 में और एक हमने एक ऐसे से शॉप डाली थी कि ताकि हम लोग हमारा वाइट गुड्स में मैं डील करती थी मेरे हसबेंड टाटा मोटर्स में काम करते थे ही एज टेकन इज स्टडीज डॉनिज स्टडीज फ्रॉम जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई तो वहां पे मींस उनके साथ शादी होने के बाद में हमारे लाइफ ऐसे जो हुई दो बच्चे हुए और आगे जब हम सोचने लगे कि भई इनको और लोगों से हम लोग कुछ अच्छा अपने बच्चों को और देना चाहेंगे तो उस समय पे मैंने सोचा कि अब मेरी तो क्लासेस चल ही रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक बिजनेस शुरू किया जाए और उनकी एक साइंटिस्ट वाली ब्रेन थी मेरे हस्बेंड की हर चीज में वो सोचते रहते थे कि इसको मैं कैसे ढालू इसको मैं अगर मैं यद्यपि चाय भी बना रही होती थी तो बोलती बोलते थे जरा दो मिनट और उबालना मेरी एक एक्सपेरिमेंट करनी थी तो कॉपर के कोई ट्यूब ले आए थे उसको मेरे चलते हुए गैस पे रखा था और गर्म पानी उसमें से उन्होंने मुझे निकाल के बताया और बोली देखो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो उनके एक्सपेरिमेंटेशन का के बदौलत हम लोगों ने एक दुकान में प्रवेश किया तब तक तो मैं ऐसे क्लासेस ही लिया करती थी बच्चों को अच्छे मैनर्स देना और क्लासेस भी अनोखे थे मेरे उसमें हम लोग थर्टी डेज में पूरी मैथ्स की सिलेबस करते थे जो अगर मेरे कोई विद्यार्थी सुन रहे होंगे तो बताएंगे यस बिल्कुल हमने किए है और उसके पटाखे भी फोड़े हम लोगों ने तो वो भी वहां पे भी मैं चाहती थी कि कोई यूनिकनेस मेंटेन रहे कोई अलग दुनिया तो हर चीज हर कोई करता है बट यू लीवर इम्प्रेशन वेन यू डू इट डिफरेंटली तो वहां पे भी उनको खुश रखना बच्चों के साथ में गैदरिंग्स हुआ करती थी हम लोग टूअर्स पे जाते थे और टूर्स ऐसे टाइम पास नहीं साइंटिफिक जो आपको नॉलेज दे कुछ बनने का मौका दे कुछ समझने का सीखने का अवसर प्रदान हो वो भी हुआ और यह सब करते करते मैं शॉप चलाने लगी क्योंकि स्टूडेंट बच्चे छोटे छोटे छोटे दोनों बहुत छोटे थे तो उनको भी संभालना था उनकी परवरिश में भी कोई भी कमी नहीं आनी थी और एज अ टीचर मैं चाहती थी कि मैंने अगर दूसरों के बच्चों के लिए इतना किया है तो मैं भी चाहूंगी कि मेरे बच्चे ऐसे कुछ करे कि जो इस पृथ्वी माँ पे जो तकलीफ है वो ये दोनों जरूर सॉल्व करने के लिए अपना भी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन धरती माता के लिए होता है माता पिता के लिए होता है समाज के लिए होता है मैं ये हमेशा से चाहती थी और या आज भी मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बच्चे कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें ताकि वर्ल्ड को भी लगे कि संबड़ी हैज़ डन समिंग गुड तो ये चीज थी और उसी ड्यूरेशन में हम लोगों के पास में कुछ लोग आते थे तो वो भी कभी अपनी पीड़ा भी बांट लेते थे कि भाई ऐसा हो रहा है देखे ना आपको कुछ समझता है कि आपको कुछ आता है और उस पीरियड में मैं मेरे डैड का एक दिन ऑफिस क्लीन करने गई थी उनको हेल्प करने के लिए तो उन्होंने बोला मैं जरा पांच मिनट बाहर जाके आता हूँ तब तक इतनी फाइल सेट कर देना ठीक है अब जब वो फाइल सेट करने दी तो वहां पे मुझे रामानुजन कृष्णमूर्ति मूर्ति इनकी सबके बड़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी की किताबें मिली अब मैंने क्या किया एक किताब ली अपने कैबिन में रख दी और आ, पापा को बोला आपका टेबल तो मैंने क्लीन कर दिया आपके फाइल्स भी अरेंज हो गए सब हो गया करके बोले ठीक है अभी मुझे पता था अगर ये एस्ट्रोलॉजी ओपनली बता के पढ़ेंगे तो दूसरे ही दिन पापा ने सब बंद कर देना है तो मैंने वो धीरे धीरे जैसे बच्चे हैं ना मैथ्स की टेक्सट बुक खुली रहेगी नीचे से ना ट्विंकल चालू है वो सारा चालू है चिंटू वगैरह तो वैसे मैं भी वो किताबें पढ़ती थी अभी ये पढ़ने को काफी दिन हो गए पर एक दिन खाना खाते खाते कुछ तो टॉपिक निकल गया मैंने बोला अरे यार जरूर उसका राहू का पीरियड हमारे <laughs> पापा वही पे जो खा रहे थे वो डिनर टेबल पे बोले बेटा ये राहु बड़ा आपको समझ में आ गया तो मैंने बोला आप तो पकड़े गए और झूठ बोलने के आदत तो बिल्कुल भी नहीं थी और चलता नहीं था घर में बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ अगर आप किसी को टाटा मार के आए हो तो भी बोल देना है मैंने इसको टाटा मारा तो और मैं पहले से ऐसी हूं मैं बता दूंगी आपको जो मेरे जो हुआ है वो वर्ड बाई वर्ड वैसे का वैसे मैं आपको बताऊंगी उसमें कोई राीज नहीं होगी तो मैंने बता दिया हाँ ऐसे से हुआ था मैंने वो बुक आपके घर से ली मैंने पढ़ाई चालू की इंटरेस्ट आया इसके और भी बुक्स फिर वो बोले देखो बेटा आपने बुक ली इसका मुझे बुरा नहीं लगा पर आपके लाइफ में पढ़ाई और करियर ये आपका पहला टारगेट है मुझे तो फिलहाल इसको रखो और पहले अपने करियर पे फोकस लो मैंने ठीक है क्योंकि वहां पे पापा के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी इतनी तो वो बोला ठीक है वो करके रख दी किताबें और पढ़ना शुरू कर दिया अपना पूरा हो गया अभी यहाँ पे एक दिन एक लेडी आई मेरे पास जिसको सुसाइड करना था बात बात में कह गई कि मैडम मुझे तो मैं ये मेरी सिस्टर साथ आई है मुझे तो पहले लगा भाई कोई क्लाइंट है कुछ खरीदने आया है मैंने उसको गिजर एक्सप्लेन कर रही हूँ यू ये मैं देख रहा हूँ ये क्लाइंट ध्यान क्यों नहीं मेरे पास तब वो बोली मैडम एक्चुअली मैं आपका क्लाइंट हूँ बोले ये मेरी सिस्टर है बोले इसको सुसाइड करना है मुझे बहुत दर्द हुआ अंदर मैंने बोला क्या बात है आपके साथ में ऐसे क्या हो गया जो आप क्योंकि मैंने तो सीबीआई में काफी डेंजर चीजें देखी हुई थी ना तो मैंने बोला भाई और इससे क्या डेंजर हो सकता है तो मैंने बोला थोड़ा सुने तो सही और मुझे लोगों से मिलना हर टाइप के हर स्लॉट से लोगों से मिलना उनसे बातें करना उनकी लाइफ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा तो मैंने सोचा इनसे भी पूछे आपके साथ में इतना क्या बुरा हो गया जो आप जीना ही नहीं चाहते तो उसने अपनी लाइफ मुझे बता अब मैं तो एक सोचती थी कि यार इसके जीवन में कोई किरण आ जाए आशा तो मैंने बोला एक काम करिए कल आप अपनी जन्म पत्री लेके मुझे दिखा दीजिए और उसके बाद में बेशक मर जाना अभी थोड़ा बहुत तो सीबीआई वाली टच तो आई जाती है बोलने की तो वो भी बोली ठीक है करके घर गई दूसरे दिन सोची कि नहीं अभी इनको पहले पत्रिका दिखाई अब पत्रिका दिखाई मैंने प्लेनेटरी अनेंजमेंट देखने के बाद मैं बोला मैं आधा दिन आपको पुरेगा उतना भगवान का मैं आपको पूजा पाठ दूँगी करोगे अब बोलने लगी मैडम ज्यादा दिन तो जीना है नहीं आप बोल दो मैं कर लूंगी तो ठीक है तो आधा दिन इसने बिचारी ने सेवा किया और मुझे लगा अभी ये तुरंत कल दोड़ी दोड़ी आएगी महीना आपकी हो जाएगा, पूरे आपके हाँ बोले ठीक है अभी सवा महीने के बाद में यह लेडी फिर से आई मैंने इसको पहचानी नहीं कौन है तो और उसको मेरे पैर छू कि क्या करूं वो जो भावनाएं भक्त भग जब भगवान को देखता है तो उसके जो दिल में जो भावनाएं आती है बस ये है जा रही मैंने बोला यार इसको कभी कुछ भावना क्या मैंने फिर क्यों रो रही आज मेरे सामने इस तरह से खड़े हो अच्छा। बोले मुझे आपके पैर छुने बोले मेरे पूरा जिंदगी चेंज हो क्या बोले तो मेरे हसब बाहर से आई रहे थे तो वो बोले यार राखी ये तो वही औरत थी ना बोले जो मैंने भर पहले आई थी वो कैसी थी आज ऐसे कैसे हो गई इतनी चेंज तो मैंने वाला पता नहीं परमेश्वर ने उसकी सुन ली तो बोले ये तूने तो तेरे ज्योतिष से किया ना तो वो मैंने वाला मैंने तो नहीं किया पर भगवान ने कोई आइडिया दी हो गया बोले तो बोले कि एक काम कर बोले अगर ये ज्योतिष तुझे वाकई में आता है और इंटरेस्ट भी है तो एक काम करो इसको ऑफिशियली पढ़ोगे <laughs> फिर मैंने अब बिलीव नहीं करोगे तो 2011 से पढ़ाई चालू की <laughs> और इस पढ़ाई में सबसे पहले मैंने ज्योतिष विशारद किया, <laughs> मैं किया उसके बाद मैं भविष्य भूषण किया उसके बाद मैं ज्योतिष पंडित किया उसके बाद मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति किया उसके बाद मैं आ जेमोलॉजी किया <laughs> <laughs> ऐसे करते करते अंत में मैं ज्योतिष शास्त्री बनी जिसके लिए दस साल की पढ़ाई अनिवार्य है और ये कोर्स मैंने तीन महीने में किया मैं प्योरली इंग्लिश मीडियम में पली बड़ी हूँ पढ़ाई की हुई हूँ और मुझे ये चीज पूरी मराठी में ट्रांसलेट करके मैं 2014 में ज्योतिष शास्त्री बनी क्या और ये मेरे लिए ऐसा टारगेट था की जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि अचीव हो और वो भी दो बच्चों को संभाल के घर में भी सारा सब कुछ ठीक कसे? से देख के और ये काम किया हुआ और शॉप भी चालू थी शॉप बंद नहीं की थी मैंने क्या बात है जो जहां जैसा टाइम हो पर वैसे? ये चीज मैं जरूर कहूंगी इसमें मेरे हसबेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कसे? हर चीज को पढ़ने में इवन एन की डी की जो डिग्री थी वो लेने में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस समय वेल्यूएल हर चीज जो भी मैंने बोला कि ये मुझे सीखनी है उन्होंने कभी मना नहीं किया तो मैंने आधी पढ़ाई तो पापा के यहाँ की थी पर मैंने कई सारी पढ़ाई यहाँ आने के बाद की इनके राखी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ इस वक्त जो रेडियो मधुबन खुद सुन रहे हैं और खास हमारी माताएं बहन जो इस वक्त कार्यक्रम खुद सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो मोटिवेशन मैं फील कर रहा हूँ वो मोटिवेशन हमारे सभी माता बहनें भी करे और अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि देखिए राखी जी ने क्या क्या नहीं किया है हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता लेकिन ऐसा नहीं है घर के काम तो आप कर ही सकते हैं और साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस के साथ साथ पढ़ना ये और अलग बात है <laughs> मैं यहाँ तक आगे इतना काम करने के लिए नहीं कहूँगा आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना घर का काम जरूर अच्छी तरह से करें और थोड़ा टाइम निकाल के बिजनेस भी करिए ताकि अपने परिवार को आर्थिक स्थिति उनके मजबूत हो जाए और आप अपने जीवन में अच्छा करें यही हम चाहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम लोग पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा राखी जी आप हमारे सभी रिश्ते हैं रेडी मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मेरा मैसेज हर महिला के लिए यही होगा कि आप अपने आप को एक कमजोर वर्ग एक महिला ऐसा मत समझिए आप एक शक्ति है जैसे शिव के इसमें ई निकाल दी जाए तो वो शव हो जाता है वो ई ही वो शक्ति है जो उसे शिव बनाती है तो महिला ही वो व्यक्ति है महिला ही है इसलिए हमेशा अगर आप स्टडी करें बहुत पुरातन काल में जाएं तो जब भगवान शिव अर्धनारी नटेश्वर में आते हैं तो उसी ही इसमें वो पूरी तरह से फंक्शनल होते हैं इसका मतलब एक नारी के बगैर कोई चीज कंप्लीट नहीं होती तो मैं हर एक सेगमेंट के हर महिला को ये जरूर अपने दिल से कहना कि उत्तिष्ठ भारतीय महिला राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और खास माता बहनों के लिए आपने मैसेज दिया कि वो शिव की शक्ति है उस शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग में लाए और अपने जीवन को सुंदर और सुगम बनाए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 हिनारी है जग को जी